लेसन 38 एट पेज नंबर टू जब तब जैसे ही ऑब्लिक जब ही ओब्लिक ज्यो ही वैसे ही ऑब्लिक तब ही ओब्लिक त्यों ही जब मुझे बीए डिग्री प्राप्त हो जाएगी तब मैं नौकरी ढूंढूंगा जिस समय दिन निकला उस समय घोड़े सफेद चूहों में बदल गए जब तक फायरमैन पहुंचे तब तक इमारत जल चुकी थी जैसे ही पुलिस आई वैसे ही चोर दौड़ने लगा पेज नंबर टू फोर्टी फोर जहां वहां जहां तक वहां तक जिधर उधर जहाँ हम काम करते हैं वो जगह शहर से हटकर है हम जिस जगह गए थे वहाँ चीटा और टाउन साथ ही रहते थे जहाँ तक चल सकें वहाँ तक चलें फिर टैक्सी ले लेंगे हिंदुस्तान जहाँ हिंदी बोली जाती है बहुत बड़ा देश है मैं जिधर से आया हूँ उधर कोई भोजनालय नहीं है जैसे वैसे जैसे जैसे औब्लिक ज्यो ज्यो वैसे वैसे औब्लिक त्यों त्यों मोहन जैसे काम करता है ममता वैसे ही नहीं करती सुशीला जिस ढंग से तस्वीर खींचती है मैं भी उस ढंग से खींचना चाहता हूं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नींद की हमारी जरूरत कम होती जाती है ज्यों ज्यों दिन लंबे होते जाते हैं त्यों त्यों रातें छोटी होती जाती हैं डिग्री ढूंढना फायरमैन भोजनालय